भारत की लोक गाथाओं में है कि सुकरात की शिष्य परंपरा के मनीषी अरस्तु ने अपने शिष्य सिकंदर को भारत से गीता ज्ञानी गुरु लाने का निर्देश दिया था गीता के ही एकेश्वरवाद को विश्व की विविध भाषाओं में मूसा ईसा तथा अनेक सूफी महात्माओं ने फैलाया भाषांतर होने से ये पृथक पृथक प्रतीत होते हैं किंतु सिद्धांत गीता के ही है अतः गीता मानव मात्र का अतर्क धर्मशास्त्र है गीता का आशय यथार्थ गीता के रूप में प्रस्तुत कर स्वामी श्री अड़गणानंद जी महाराज ने मानव मात्र को एक अमूल्य निधि दी है जिसका कैसेट रूपांतर श्री जीतन भाई के सौजन्य से हुआ है गीता के दसियों हजार अनुवादों के बीच दैदिप्यमान इस व्याख्या के आलोक में आप सब परम श्रेय के साधक बने नमः परमात्मा ने नम यीता श्रीमद भगवत संसार में धर्म के नाम पर रीति रिवाज पूजा पद्धतियों संप्रदायों का बाहुल्य होने पर कुरीतियों का शमन करके एक ईश्वर की स्थापना एवं उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया को प्रशस्त करने के लिए किसी महापुरुष का आविर्भाव होता है क्रियाओं को छोड़कर बैठ जाने और ज्ञानी कहलाने की रूढ़ी कृष्ण काल में अत्यंत व्यापक थी इसलिए इस अध्याय के प्रारंभ में ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रश्न को चौथी बार स्वयं उठाया कि ज्ञान योग तथा निष्काम कर्म योग दोनों के अनुसार कर्म करना ही होगा श्री भगवान आज अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोती योगी च चा, निरग्निर्न चाक्रिय श्री कृष्ण महाराज बोले अर्जुन कर्म फल के आश्रय से रहित होकर अर्थात कर्म करते समय किसी प्रकार की कामना न रखते हुए जो कार्यम कर्म करने योग्य प्रक्रिया विशेष को करता है वही सन्यासी है वही योगी है केवल अग्नि को त्यागने वाला तथा केवल क्रिया को त्यागने वाला न सन्यासी है न योगी क्रियाएं बहुत सी हैं उनमें से कार्यम कर्म करने योग्य क्रिया नियत कर्म निर्धारित की हुई कोई क्रिया विशेष है वो है यज्ञ की प्रक्रिया जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना जो आराध्य देव में प्रवेश दिला देने वाली विधि विशेष है उसको कार्य रूप देना कर्म है जो उसे करता है वही सन्यासी है वही योगी होता है केवल अग्नि को त्यागने वाला के हम अग्नि नहीं छूते या कर्म त्यागने वाला कि मेरे लिए कर्म है ही नहीं मैं तो आत्मज्ञानी हूं केवल ऐसा कहे और कर्म आरंभ ही न करे करने योग्य क्रिया विशेष न करे तो वो न सन्यासी है न योगी इस पर और देखें यम संन्यास प्राहु योगम तम विद्धि पांडव नहीं संकल्पो योगी भवति कश्चन अर्जुन जिसे सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष योगी नहीं होता अर्थात कामनाओं का त्याग दोनों ही मार्गों के लिए आवश्यक है तब तो सरल है कि कह कहते कि हम संकल्प नहीं करते और हो गए योगी संन्यासी श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कदापि नहीं है आरु रुक्षोर्मुने योगम कर्म कारण्य योग क्षमा कारणम योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में कर्म करना ही कारण है और योग का अनुष्ठान करते करते जब वो परिणाम देने की अवस्था में आ जाए उस योगारूढ़ता में सम कारणम उच्चते संपूर्ण संकल्पों का अभाव कारण है इससे पहले संकल्प पिंड नहीं छोड़ते और ंद्रिया न कर्म स्वुषते सर्वसकल संूढ़ोचते जिस काल में पुरुष न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और न कर्मों में ही आसक्त है योग की परिपक्ववावस्था में पहुंच जाने पर आगे कर्म करके ढूंढने के से अतः नियत कर्म आराधना की आवश्यकता नहीं रह जाती इसलिए वो कर्मों में भी आसक्त नहीं है उस काल में सर्व संकल्प सन्यासी सर्व संकल्पों का अभाव है वही सन्यास है वही योगा योगारूढ़ता है रास्ते में सन्यास नाम की कोई वस्तु नहीं है इस योगाढ़ता से लाभ क्या है उद्धरे दात्म नात्मान नात्मान आत्मेव आत्मैव रिपुरात्मनः अर्जुन मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचावे क्योंकि वो जीवात्मा स्वयं ही अपना मित्र है और यही अपना शत्रु भी है कब ये शत्रु होता है और कब मित्र इस पर कहते हैं बंधुरात्मात्मस्तनात्म आत्मना जित अनात्त्मनस्तु शत्रुत्व वर्तेताव शत्रुवत जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उसके लिए उसी का जीवात्मा मित्र है और जिसके द्वारा मन और इंद्रियां सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वो स्वयं शत्रुता में बरतता है इन दो श्लोकों में श्री कृष्ण एक ही बात कहते हैं कि अपने द्वारा अपने आत्मा का उद्धार करें उसे अधोगति में न पहुंचाए क्योंकि आत्मा ही मित्र है सृष्टि में न दूसरा कोई शत्रु है न मित्र किस प्रकार जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां जीती हुई है उसके लिए उसी का आत्मा मित्र बनकर मित्रता में बरतता है परम कल्याण करने वाला होता है और जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां नहीं जीती गई है उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु बनकर शत्रु में बरतता है नीच योनियों और यातनाओं की ओर ले जाता है प्राय लोग कहते हैं मैं तो आत्मा हूं गीता में लिखा है न इसे शस्त्र काट सकता है न अग्नि जला सकता है न वायु सुखा सकता है ये नित्य है अमृत स्वरूप है न बदलने वाला है शाश्वत है और वो आत्मा मुझ में है ही वे गीता की इन पंक्तियों पर ध्यान नहीं देते कि आत्मा अधोगति में भी जाता है आत्मा का उद्धार भी होता है जिसके लिए कार्यम कर्म करने योग्य प्रक्रिया बताई गई है अब अनुकूल आत्मा के लक्षण देखें जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा सहित शीतोष्ण सुख दुखेशु तथापन सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान में जिसके अंतकरण की वृत्तियां भली प्रकार शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष में परमात्मा सदैव स्थित है कभी विलग्न नहीं होता जितात्मा अर्थात जिसने मन सहित इंद्रियों को जीत लिया है वृत्ति परम शांति में प्रवाहित हो गई है यही आत्मा के उद्धार की अवस्था है आगे कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त योगी समाश्मन जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है जिसकी स्थिति अचल स्थिर और विकार रहित है जिसने इंद्रियों को विशेष रूप से जीत लिया है जिसकी दृष्टि में मिट्टी पत्थर और सुवर्ण एक समान है ऐसा योगी युक्त कहा जाता है युक्त का अर्थ है योग से संयुक्त यह योग की पराकाष्ठा है जिसे योगेश्वर पांचवें अध्याय में श्लोक सात से बारह तक अभिचित्रित कराए हैं परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार और उसके साथ होने वाली जानकारी ज्ञान है एक इंच भी इष्ट से दूरी है जानने की इच्छा बनी है तब तक वो अज्ञानी है वो प्रेरक कैसे सर्वव्याप्त है कैसे प्रेरणा देता है कैसे अनेक आत्माओं का एक साथ पथ प्रदर्शन करता है कैसे वो भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता है उस प्रेरक इष्ट की कार्य प्रणाली का ज्ञान ही विज्ञान है जब से हृदय में इष्ट का आविर्भाव होता है उसी दिन से वो निर्देश देने लगता है किंतु प्रारंभ में साधक समझ नहीं पाता पराकाष्ठा काल में ही योगी उनकी आंतरिक कार्य प्रणाली को पूर्णता समझ पाता है यही समझ विज्ञान है योगारूढ़ अथवा युक्त पुरुष का अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहता है इसी प्रकार योगयुक्त पुरुष की स्थिति का निरूपण करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः कहते हैं सुहृ मित्र्युदासी मध्यस्थ देश बंधुषु साधुष्विच पापेशु समुद्धिर्विशिष्यते प्राप्ति के पश्चात महापुरुष समदर्शी और समवर्ती होता है जैसे पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि जो पूर्ण ज्ञाता या पंडित है वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में चांडाल में गाय कुत्ता हाथी में समान दृष्टि वाला होता है उसी का पूरक ये श्लोक है वो हृदय से सहायता करने वाले सहृदय मित्र बैरी उदासीन द्वेषी बंधुगणों धर्मात्मा तथा पापियों में भी समान दृष्टि वाला योग युक्त पुरुष श्रेष्ठ है वो उनके कार्यों पर दृष्टि नहीं डालता बल्कि उनके भीतर आत्मा के संचार पर ही उसकी दृष्टि पड़ती है इन सब में वो केवल इतना अंतर देखता है कि कोई कुछ नीचे की सीढ़ी पर खड़ा है तो कोई निर्मलता के समीप, किंतु वो क्षमता सब में है यहां योग के लक्षण पुनः दोहराए गए कोई योग कैसे बनता है वो कैसे यज्ञ करता है यज्ञस्थली कैसी हो आसन कैसा हो उस समय कैसे बैठा जाए कर्ता के द्वारा पालन किए जाने वाले नियम आहार विहार सोने जागने का संयम तथा कर्म पर कैसी चेष्टा हो इत्यादि बिंदुओं पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने अगले पांच लोकों में प्रकाश डाला जिससे आप भी उस यज्ञ को संपन्न कर सके अध्याय तीन में उन्होंने यज्ञ का नाम लिया और बताया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही वो नियत कर्म है अध्याय चार में उन्होंने यज्ञ का स्वरूप विस्तार से बताया जिसमें प्राण का अपान में हवन अपान का प्राण में हवन प्राण अपान की गति रोककर मन का निरोध इत्यादि किया जाता है सब मिलाकर यज्ञ का शुद्ध अर्थ है आराधना तथा उस आराध्य देव तक की दूरी तय कराने वाली प्रक्रिया जिस पर पांचवें अध्याय में भी कहा किंतु उसके लिए आसन भूमि करने की विधि इत्यादि का चित्रण शेष था उसी पर योगेश्वर श्री कृष्ण यहां प्रकाश डालते हैं। योगी युजीत सतत आत्मा स्थित एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह चित्त को जीतने में लगा हुआ योगी मन इंद्रियों और शरीर को वश में रखकर वासना और संग्रह रहित होकर एकांत स्थान में अकेले ही चित्त को आत्मोपलब्धि कराने वाली योग क्रिया में लगावे उसके लिए स्थान कैसा हो आसन कैसा रहे शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर चैलाजी नातिनीचम् कुशोत्तर शुद्ध भूमि में कुश मृगछाल वस्त्र अथवा इससे उत्तरोत्तर रेशमी ऊनी तख्त कुछ भी बिछाकर अपने आसन को न अति ऊंचा न नीचा स्थिर स्थापित करें शुद्ध भूमि का तात्पर्य उसके झाड़ने बुहारने सफाई करने से जमीन पर कुछ बिछा लेना चाहिए चाहे मृगछाल हो या चटाई अथवा कोई भी वस्त्र तख्त जो भी उपलब्ध हो कोई एक वस्तु बिछा लेना चाहिए आसन हिलने डुलने वाला न हो न जमीन से बहुत ऊंचा हो और न एकदम नीचा पूज्य महाराज जी लगभग पाँच इंच ऊंचे आसन पर बैठते थे एक बार भाविकों ने लगभग एक फीट ऊंचा संगमरमर का एक तख्त मंगा दिया महाराज जी एक दिन तो बैठे फिर बोले नहीं हो बहुत ऊंचा हो गया ऊंचे नहीं बैठे के चाहिए साधु के अभिमान हो ही जावा करत है नीचे हूं ना बैठे के चाहिए हिंतावत है अपने से घृणा आवत है बस उसको उठवाया और जंगल में एक बगीचा था वहां रखवा दिया वहां ना कभी महाराज जाते थे और न अभी कोई जाता है यह था उन महापुरुष का क्रियात्मक शिक्षण इसी प्रकार साधक के लिए भी बहुत ऊंचा आसन नहीं होना चाहिए नहीं तो भजन पूर्ति बाद में होगी अहंकार पहले चढ़ बैठेगा इसके पश्चात तत्रग्र मनवा यतचितेन्द्रिय क्रिय उपविशने जा योगत्म विशुद्ध आसन पर बैठकर बैठकर ही ध्यान करने का विधान है मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करें अब बैठने का तरीका बताते हैं समंकाय शिरो ग्रीवम धारय चलम स्थिर सम शरीर गर्दन और शिर को सीधा अचल स्थिर करके जैसे कोई पटरी खड़ी कर दी गई हो इस प्रकार सीधा दृढ़ होकर बैठ जाए और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर नासिका की नोक देखते रहने का निर्देश नहीं है बल्कि सीधे बैठने पर नाक के सामने जहां दृष्टि पड़ती है वहां दृष्टि रहे दाहिने बाय देखते रहने की चंचलता न रहे अन्य दिशाओं को न देखता हुआ स्थिर होकर बैठे और प्रशांता ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्य मचित युक्त आसी त मत ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर प्रायः लोग कहते हैं कि जननेन्द्रिय का संयम ब्रह्मचर्य है कि महापुरुषों की अनुभूति है कि मन से विषयों का स्मरण करके आंखों से वैसे दृश्य देखकर त्वचा से स्पर्श कर कानों से विषयों तेजक शब्द सुनकर जननेन्द्रिय संयम संभव नहीं है ब्रह्मचारी का वास्तविक अर्थ है ब्रह्म आचरती सब ब्रह्मचारी ब्रह्म का आचरण है नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया जिसे करने वाले या ब्रह्म सनातनम सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हैं इसे करते समय स्पर्शांतृतवा बहिर्बाह बाहर के स्पर्श मन और सभी इंद्रियों के स्पर्श बाहर ही त्याग कर चित्त को ब्रह्म चिंतन में श्वास प्रश्वास में ध्यान में लगाना है मन ब्रह्म में लगा है तो बाह्य स्मरण कौन करे यदि बाह्य स्मरण होता है तो अभी मन लगा कहां विकार शरीर पर नहीं मन की तरंगों में रहता है मन में लगा है, तो जन संयम ही नहीं सकलेन्द्रिय संयम तक स्वाभाविक हो जाता है अतः ब्रह्म के आचरण में स्थित रहकर भय रहित और अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण करण वाला मन को संयत रखते हुए मुझमें लगे हुए चित्त से युक्त मेरे पराया होकर स्थित हो ऐसा करने का परिणाम क्या होगा युंजन सदात्मान योगी नियतमान सी निर्वाण परमा अधिक इस प्रकार अपने आप को निरंतर उसी चिंतन में लगाता हुआ संयत मन वाला योगी मेरे में स्थित रूपी पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है इसलिए अपने को निरंतर कर्म में लगाए यहां ये प्रश्न पूर्ण प्राय है अगले दो श्लोकों में वे बताते हैं कि परमानंद वाली शांति के लिए शारीरिक संयम युक्ताहार विहार भी आवश्यक है नाश्नतस्तु योग न चैकाशत न जाति स्वप्नशील अर्जुन ये योग ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और ना बिल्कुल न खाने वाले का सिद्ध होता है न अत्यंत सोने वाले का और ना अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है तब किसका सिद्ध होता है युक्त आहार युक्त चेष्ट कर्म स्वपनाव योगो भवति दुख दुखों का नाश करने वाला ये योग उचित आहार विहार कर्मों में उपयुक्त चेष्टा और संतुलित शयन जागरण करने वाले का ही पूर्ण होता है अधिक भोजन करने से आलस्य निद्रा और प्रमाद घेरेंगे तब साधना नहीं होगी भोजन छोड़ देने से इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी अचल स्थिर बैठने की क्षमता नहीं रहेगी पूज्य महाराज जी कहते थे कि खुराक से डेढ़ दो रोटी कम खाना चाहिए विहार अर्थात साधन के अनुकूल विचरण कुछ परिश्रम भी करते रहना चाहिए कोई कार्य ढूंढ लेना चाहिए अन्यथा रक्त संचार शिथिल पड़ जाएगा रोग घेर लेंगे सोना और जागना आयु आहार और अभ्यास से घटता बढ़ता है महाराज जी कहा करते थे योगी को चार घंटे सोना चाहिए और अनवरत चिंतन में लगे रहना चाहिए हट करके न सोने वाले शीघ्र पागल हो जाते हैं कर्मों में उपयुक्त चेष्टा भी हो अर्थात नियत कर्म आराधना के अनुरूप निरंतर प्रयत्नशील हो बाह्य विषयों का स्मरण न कर सदैव उसी में लगे रहने वाले का ही योग सिद्ध होता है साथ ही यदा यत चिति आत्मनवते निस्पृहस युक्त तदा। इस प्रकार योग के अभ्यास से विशेष रूप से वश में किया हुआ चित्त, जिस काल में परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाता है विलीन सा हो जाता है उस काल में संपूर्ण कामनाओं से रहित हुआ पुरुष योग युक्त कहा जाता है अब विशेष जीते हुए चित्त के लक्षण क्या है यथा दीपोनिवातस्थो सोपमा स्मृता योगिनो नो यतचित्त युंजो योग जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा गया दीपक चलायमान नहीं होता लव सीधे ऊपर जाती है उसमें कंपन नहीं होता यही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की दी गई है दीपक तो उदाहरण मात्र है आजकल दीपक का प्रचलन शिथिल पड़ रहा है अगरबत्ती ही जलाने पर धुआं सीधे ऊपर जाता है यदि वायु में वेग ना हो यह योगी के जीते हुए चित्त का एक उदाहरण मात्र है अभी चित्त भले ही जीता गया है निरोध हो गया है किंतु अभी चित्त है जब निरुद्ध चित्त का भी विलय हो जाता है तब कौन सी विभूति मिलती है देखें यो परमते चित्त निरुद्धम योग सेवया यवात्मत्मा पश्यत्म जिस अवस्था में योग के अभ्यास से बिना अभ्यास के कभी निरोध नहीं होगा अतः योग अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त भी उपराम हो जाता है विलय हो जाता है मिट जाता है उस अवस्था में आत्मना अपनी आत्मा के द्वारा आत्मानम परमात्मा को देखता हुआ आत्मनी एवं अपने आत्मा में ही संतुष्ट अपनी ही आत्मा से होता है क्योंकि प्राप्ति काल में तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है किंतु दूसरे ही क्षण वो अपने ही आत्मा को उन शाश्वत ईश्वरी विभूतियों से ओत प्रोत पाता है ब्रह्म अजर अमर शाश्वत अव्यक्त और अमृत स्वरूप है तो इधर आत्मा भी अजर अमर शाश्वत अव्यक्त और अमृत स्वरूप है, है तो किंतु अचिंत्य भी है जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वो आपके उपभोग के लिए नहीं है चित्त का निरोध और निरुद्ध चित्त के विलय काल में परमात्मा का साक्षात्कार होता है और दर्शन के ठीक दूसरे क्षण उन्हीं ईश्वरीय गुण धर्मों से युक्त ही अपने आत्मा को पाता है इसलिए वो अपने ही आत्मा में संतुष्ट होता है यही उसका स्वरूप है यही पराकाष्ठा है इसी का पूरक अगला श्लोक देखें सुखमात्यं युद्धिग्राह्यमतीन्द्रिय वेत्र चय स्थित तत्वतः तथा इंद्रियों से अतीत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 दुख न गुरु परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को पराकाष्ठा की शांति को प्राप्त कर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता दुख का उसे भान भी नहीं होता क्योंकि भान करने वाला चित्त तो मिट गया इस प्रकार तम विद्या दुख वियोगम योग, योग संगीतम संश्चय नो तो व्योग योगो निर्विण चेत जो संसार के संयोग और वियोग से रहित है उसी का नाम योग है जो आत्यंतिक सुख है उसके मिलन का नाम योग है जिसे परम तत्व परमात्मा कहते हैं उसके मिलन का नाम योग है वो योग न उक्ताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है धैर्य पूर्वक लगा रहने वाला ही योग में सफल होता है संकल्प प्रभवान्मा त्यक्वा सर्वान् शेषत मनसिय ग्राम इसलिए मनुष्य को चाहिए के संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को वासना और आसक्ति सहित सर्वथा त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करके शनि शन पर बुद्धिया धृति गृहया आत्म मन कृत्व किंचित चिंत क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो जाए चित्त का निरोध और क्रमशः विलय हो जाए तदनंतर वो धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके अन्य कुछ भी चिंतन न करे निरंतर लग कर पाने का विधान है किंतु आरंभ में मन लगता नहीं इस पर योगेश्वर कहते हैं यतो यतो निश्चर मनलस्थिर ततस्तो नियम्य आत्मन्य वशम नएत ये स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उस उससे रोक कर बारम्बार अंतरात्मा में ही निरोध करे प्रायः लोग कहते हैं कि मन जहां भी जाता है जाने दो प्रकृति में ही तो जाएगा और प्रकृति भी उस ब्रह्म के ही अंतर्गत है प्रकृति में विचरण करना ब्रह्म के बाहर नहीं है किंतु श्री कृष्ण के अनुसार यह गलत है गीता में इन मान्यताओं का किंचित भी स्थान नहीं है श्री कृष्ण का कथन है कि मन जहां जहां जाए जिन माध्यम से जाए उन्ही माध्यम से रोक परमात्मा में ही लगाए मन का निरोध संभव है इस निरोध का परिणाम क्या होगा प्रशांत मनसम है योगिम सुखमोत्तम उपैतिशांत रजसम ब्रह्म जिसका मन पूर्ण रूपेण शांत है जो पाप से रहित है जिसका रजोगुण शांत हो गया है ऐसे ब्रह्म से एक ही भूत योगी को सर्वोत्तम आनंद प्राप्त होता है जिससे उत्तम कुछ भी नहीं है इसी पर पुनः बल देते हैं सदात्मान योगी विगत कलमश सुख न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते स्नुते पाप रहित योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर उस परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के अनंत आनंद की अनुभूति करता है वो ब्रह्म संस्पर्श अर्थात ब्रह्म के स्पर्श और प्रवेश के साथ अनंत आनंद, आनंद का अनुभव करता है अतः भजन अनिवार्य है इसी पर आगे कहते हैं। सर्वभूतानि हैंत्म सर्वभूता चात्मी सर्वत्र योगयुक्तात्मात्रदर्शन योग के परिणाम से युक्त आत्मा वाला सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही प्रवाहित देखता है इस प्रकार देखने से लाभ क्या है यो मश्यत्रंच मई पश्य तस्या हम न सच सचमे न प्रणश्यति जो पुरुष संपूर्ण भूतों में मुझ परमात्मा को देखता है व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ परमात्मा के ही अंतर्गत देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूं और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता ये प्रेरक का आमने सामने मिलन है सख्य भाव सामीप्य मुक्ति हैो मजतेकमा स्थि सर्वथ वर्तमानी स योगी मयि जो पुरुष अनेकता से परे उपरयुक्त एकत्व भाव से मुझ परमात्मा को भजता है वो योगी सब प्रकार के कार्यों में बरतता हुआ मेरे में ही बरतता है क्योंकि मुझे छोड़कर उसके लिए कोई बचा भी तो नहीं उसका तो सब मिट गया इसलिए वो अब उठता बैठता जो कुछ भी करता है मेरे संकल्प से करता है आत्मोपम समम पश्यो अर्जुन सुखम वाय दिवा दुखम स योगी परमो मत हे अर्जुन जो योगी अपने ही समान संपूर्ण भूतों में सम देखता है अपने जैसा देखता है सुख और दुख भी सब में समान देखता है वो योगी जिसका भेदभाव समाप्त हो गया है परम श्रेष्ठ माना गया है प्रश्न पूरा हुआ इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया अर्जुन उवाच यो यम योगस्तया प्रोक्त साम्य न मधुसूदन चंचल हे मधुसूदन ये योग जो आप पहले बता आए हैं जिससे समत्व भाव दृष्टि मिलती है मन के चंचल होने से बहुत समय तक इसमें ठहरने वाली स्थिति में मैं अपने को नहीं देखता चंचलम हिमन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्ह निग्रह मे वाय सुदुष्कर हे श्री कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है प्रमथन स्वभाव वाला है अर्थात दूसरे को मत डालने वाला हठी तथा बलवान है इसलिए इसे वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूं तूफानी हवा और इसको रोकना बराबर है इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं श्री भगवान वाच असंशय महाबाह मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यास नु कौतेय वैराग्येण चीह्यते महान कार्य करने के लिए प्रयत्नशील अर्थात महाबाहु अर्जुन ने संदेह मन चंचल है बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है परंतु कौंतेय ये अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में होता है जहां चित्त को लगाना है वहां स्थिर करने के लिए बार बार प्रयत्न का नाम अभ्यास है तथा देखी सुनी विषय वस्तुओं में संसार या स्वर्ग आदि के भोगों में राग अर्थात लगाव का त्याग वैराग्य है श्री कृष्ण कहते हैं कि मन वश में करना कठिन है किंतु अभ्यास और वैराग्य द्वारा यह वश में हो जाता है असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मति वश्त्म तुयतता शक्यो वाप तुम अर्जुन मन को वश में न करने वाले पुरुष के लिए योग प्राप्त होना कठिन है किंतु स्वश मन वाले प्रयत्नशील पुरुष के लिए योग सहज है ऐसा मेरा अपना मत है जितना कठिन तू मान बैठा है उतना कठिन नहीं है अतः इसे कठिन मानकर छोड़ मत दो प्रयत्न पूर्वक लगकर योग को प्राप्त कर क्योंकि मन वश में करने पर ही योग संभव है इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया अर्जुन उचा आयति श्रद्धायोपेतो यति श्रद्धेतो योगाचलमसाप्योगि का योग करते करते यदि किसी का मन चलायमान हो जाए यद्यपि अभी योग में उसको श्रद्धा है ही तो ऐसा पुरुष भगवत सिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को पाता है छिन्ना भ्रमश्य अप्रतिष्ठो महाबाहमूढ़ो ब्रह्मण महाबाहू श्री कृष्ण भगवत प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ वो मोहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से नष्ट भ्रष्ट तो नहीं होता छोटी सी बदली आकाश में छाए तो वो न बरस पाती है न लौटकर मेघों से ही मिल पाती है बल्कि हवा के झोंकों से देखते देखते नष्ट प्राय हो जाती है उसी प्रकार शिथिल प्रयत्न वाला कुछ काल तक साधन करके स्थगित करने वाला नष्ट तो नहीं हो जाता वो न आप में प्रवेश कर सका और न भोग ही भोग पाया उसकी कौन सी गति होती है तन में संशय कृष्ण शेषतः खेतुमरहेषतः त्वन्य संशयता नुप्य हे श्री कृष्ण मेरे इस संशय को संपूर्णता से मिटाने के लिए आप ही सक्षम हैं आपके अतिरिक्त तो दूसरा कोई इस संशय को मिटाने वाला मिलना संभव नहीं है इस पर योगेश्वर श्रीकृष्ण ने कहा श्री भगवाच पार्थ नैवे विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कशि दुर्गतिं दुर्गति पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर लक्ष्य की ओर अग्रसर अर्जुन उस पुरुष का ना तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है क्योंकि हे तात उस परम कल्याणकारी नियत कर्म को करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता उसका होता क्या है प्राप्य पुण्यकृता लोका उषिवा शाश्वती साम शुचीना श्रीमता योग भ्रष्टो भ्रष्टिजा मन चलायमान होने से योग भ्रष्ट हुआ वो पुरुष पुण्यवानों के लोगों में वासनाओं को भोगकर, जिन वासनाओं को लेकर वो योग भ्रष्ट हुआ था भगवान उसे थोड़े में सब दिखा सुना देते हैं उन्हें भोगकर वो शुचि नाम श्रीमताम शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है जो शुद्ध आचरण वाले हैं वही श्रीमान है अथवा योगिनामेव योगिनाव कुलती धीमता एक तिदुर्लभतर लोके जन्म यदृशम अथवा वहां जन्म न मिलने पर भी स्थिर बुद्धि योगियों के कुल में वो प्रवेश पा जाता है श्रीमानों के घर में पवित्र संस्कार बचपन से ही मिलने लगते हैं किंतु वहां जन्म न हो पाने पर वह योगियों के कुल में घर में नहीं शिष्य परंपरा में प्रवेश पा जाता है कबीर तुलसी रैदास वाल्मीकि इत्यादि को शुद्ध आचरण और श्रीमानों का घर नहीं योगियों के कुल में प्रवेश मिला सदगुरु के कुल में संस्कारों का परिवर्तन भी एक जन्म और ऐसा जन्म संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है योगियों के यहां जन्म का अर्थ उनके शरीर से पुत्र रूप में उत्पन्न होना नहीं है गृह त्याग से पूर्व पैदा होने वाले लड़के मोहवश महापुरुष को भी भले ही पिता मानते रहे किंतु महापुरुष के लिए घर वालों के नाम पर कोई नहीं होता जो शिष्य उनकी मर्यादाओं का अनुष्ठान करते हैं उनका महत्व लड़कों से कई गुना अधिक मानते हैं वही उनके सच्चे पुत्र हैं जो योग के संस्कारों से युक्त नहीं है उन्हें महापुरुष नहीं अपनाते पूज्य महाराज जी यदि साधु बनाते तो हजारों विरक्त उनके शिष्य होते किंतु उन्होंने किसी को किराया भाड़ा देकर किसी के घर सूचना भेजकर पत्र भेजकर समझा बुझाकर सबको उनके घर लौटा दिया बहुत लोग हट करने लगे तो उन्हें अपशकुन हो भीतर से मना हो कि इसमें साधु बनने के एक भी लक्षण नहीं है इसे रखने में भलाई नहीं है यह पार नहीं होगा निराश होकर दो एक ने पहाड़ से गिर अपनी जान भी दे दी महाराज जी ने उन्हें अपने यहां नहीं रखा बाद में पता चलने पर बोले जानत रहूं के बड़ा विकल है लेकिन ये सोचते कि सचाऊ के मरी जाए तो रख एक ठो पतिता राहत और का ममत्व उनमें भी विकट था फिर भी नहीं रखा छे सात को जिनके लिए आदेश हुआ था कि आज एक योग भ्रष्ट आ रहा है जन्म जन्म से भटका हुआ चला आ रहा है इस नाम और इस रूप का कोई आने वाला है उसे रखो ब्रह्म विद्या का उपदेश करो उसे आगे बढ़ाओ केवल उन्हीं को रखा आज भी उनमें से एक महापुरुष धारकुंडी में बैठे हैं एक अनुसुईया में हैं, दो तीन अन्यत्र भी हैं। उन्हें सदगुरु के कुल में प्रवेश मिला ऐसे महापुरुषों को पा जाना अति दुर्लभ है तत्रतम बुद्धि त्र तम बुद्धि संयोग लौर्वैहिकूय संसिधरंदना वहां वो पुरुष पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात पूर्व जन्म के साधन संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे गुरुनंदन उसके प्रभाव से वह फिर संसिध भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने लगता है पूर्वाभ्या जिज्ञासुर शब्द ब्रह्माति श्रीमानों के घर विषयों के वश में रहने पर भी वो पूर्व जन्म के अभ्यास से भगवत पथ की ओर आकर्षित हो जाता है और योग में शिथिल प्रयत्न वाला वो जिज्ञासु भी वाणी के विषय को पार करके निर्वाण पद को पा जाता है उसकी प्राप्ति का यही तरीका है कोई एक जन्म में पाता भी नहीं प्रयत्तमस्तु योगी संशुद्ध किलबिश अनेक जन्म संसिधाति पर गति अनेक जन्मों से प्रयत्न करने वाला योगी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी सभी पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है प्राप्ति का यही क्रम है पहले शिथिल प्रयत्न से यह योग आरंभ होता है मन चलायमान होने पर जन्म लेता है सदगुरु के कुल में प्रवेश पाता है और प्रत्येक जन्म में अभ्यास करते हुए वही पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति परम धाम है योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि इस योग में बीज का नाश नहीं होता आप दो कदम चल भर दे उस साधन का कभी नाश नहीं होता हर परिस्थिति में रहते हुए पुरुष ऐसा कर सकता है कारण कि थोड़ा साधन तो परिस्थितियों में घिरने वाला व्यक्ति ही कर पाता है क्योंकि उसके पास समय नहीं है आप काले हो गोरे हों अथवा कहीं के हों गीता सबके लिए है आपके लिए भी है बशर्ते आप मनुष्य हो उत्कट प्रयत्न वाला चाहे जो हो किंतु शिथिल प्रयत्न वाला गृहस्थ ही होता है गीता गृहस्थ विरक्त शिक्षित अशिक्षित सर्वसाधारण मनुष्य मात्र के लिए किसी साधु नामक विचित्र प्राणी के लिए ही नहीं अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण निर्णय देते हैं तपस्वीभ्यो योगी, योगी ज्ञाभ्योपिमतिक कर्मीभ्यधिको योगी तस्मा योगी भावर्जुन तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है इसलिए अर्जुन तू योगी बन तपस्वी अभी योग को ढालने में प्रयत्नशील है कर्मी केवल कर्म जानकर कर्ता भर है ये गिर भी सकते हैं क्योंकि न इन दोनों में समर्पण है और न अपना हानि लाभ देखने की क्षमता किंतु ज्ञानी योग की परिस्थितियों को जानता है अपनी शक्ति समझता है उसकी जिम्मेदारी उसी पर है और निष्काम कर्म योगी तो इष्ट के ऊपर अपने को फेंक चुका है वो इष्ट संभालेगा परम कल्याण के पथ पर ये दोनों ठीक चलते हैं किंतु जिसका भार वो इष्ट संभालता है वो इन सब में श्रेष्ठ है क्योंकि प्रभु ने उसे ग्रहण कर लिया है उसका हानि लाभ वो प्रभु देखता है इसलिए योगी श्रेष्ठ है इसलिए अर्जुन तू योगी बन समर्पण के साथ योग का आचरण कर योगी श्रेष्ठ है किंतु उनसे भी वो योगी सर्वश्रेष्ठ है जो अंतरात्मा से लगता है इसी पर कहते हैं योगी नाम अभी सर्वेश मद श्रद्धावान भजते यो मां समय तमो मत संपूर्ण निष्काम कर्म योगियों में भी जो श्रद्धा विभोर होकर अंतरात्मा से अंतर चिंतन से मुझे निरंतर भजता है वो योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है भजन दिखावे या प्रदर्शन की वस्तु तो नहीं है इससे समाज भले ही अनुकूल हो किंतु प्रभु प्रतिकूल हो जाते हैं भजन अत्यंत गोपनीय है वह अंतकरण से होता है उसका उतार चढ़ाव अंतकरण के ऊपर है निष्कर्ष इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि फल के आश्रय से रहित होकर जो कार्यम कर्म अर्थात करने योग्य प्रक्रिया विशेष का आचरण करता है वही संन्यासी है और उसी कर्म को करने वाला ही योगी है केवल क्रियाओं अथवा अग्नि को त्यागने वाला योगी अथवा नहीं होता। संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष अथवा योगी नहीं नहीं होता। हम संकल्प नहीं करते। ऐसा कह देने मात्र से संकल्प पिंड नहीं छोड़ते योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कि कार्यम कर्म करे और करते करते योगारूढ़ हो जाने पर सर्व संकल्पों का अभाव होता है इसके पूर्व नहीं सर्व संकल्पों का अभाव ही सन्यास है योगेश्वर ने पुनः बताया कि आत्मा अधोगति में जाता है और उसका उद्धार भी होता है जिस पुरुष द्वारा मन सहित इंद्रियां जीत ली गई हैं उसका आत्मा उसके लिए मित्र बनकर मित्रता में बरतता है तथा परम कल्याण करने वाला होता है जिसके द्वारा यह नहीं जीती गई उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता में बरतता है यातनाओं का कारण बनता है अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचावे अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे उन्होंने प्राप्ति वाले योगी की रहनी बताई यज्ञ स्थली बैठने का आसन तथा बैठने के तरीके पर उन्होंने कहा कि स्थान एकांत और स्वच्छ हो वस्त्र मृगचर्म अथवा कुश की चटाई में से कोई एक आसन हो कर्म के अनुरूप चेष्टा विहार, सोने जागने के संयम पर उन्होंने बल दिया योगी के निरुद्ध चित्त की उपमा उन्होंने वायु रहित स्थान में दीपक की अकंपित लौ से दी और इस प्रकार उस निरुद्ध चित्त का भी जब विलय हो जाता है उस समय वह योग की पराकाष्ठा अनंत आनंद को प्राप्त होता है संसार के संयोग वियोग से रहित अनंत सुख का नाम योग है योग का अर्थ है उससे मिलन जो योगी इसमें प्रवेश पा जाता है वह संपूर्ण भूतों में समदृष्टि वाला हो जाता है जैसे अपनी आत्मा वैसे ही सबकी आत्मा को देखता है वह परंपरा काष्ठा की शांति को प्राप्त होता है अतः योग आवश्यक है मन जहां जहां जाए वहां वहां से घसीटकर बारंबार इसका निरोध करना चाहिए श्री कृष्ण ने स्वीकार किया कि मन बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है लेकिन होता है यह अभ्यास और वैराग्य द्वारा वश में हो जाता है शिथिल प्रयत्न वाला व्यक्ति भी अनेक जन्म के अभ्यास से वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति अथवा परम धाम है तपस्वियों ज्ञानमार्गियों तथा केवल कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है इसलिए अर्जुन तू योगी बन समर्पण के साथ अंतर मन से योग का आचरण कर प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने प्रमुख रूप से योग की प्राप्ति के लिए अभ्यास पर बल दिया है अतः ओम तत्सदिति श्रीमद भगवद गीता सोपनिषद सो ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री अर्जुन संवादे अभ्यास योगो नाम षष्ठो षोध्याय इस प्रकार स्वामी अड़गणानंद कृत श्री गीता के भाष्य यथार्थ गीता का छठा अध्याय पूर्ण होता है हरिओम तत्स